सार विचार सार्ञा करने वाले क्या सूत्र अधे गुण में कौन तपर है अतपर है केवल अतपर है ना और क्या तपर है एंग भी तपर है अभी तपर है हाँ अतपर है किस समासवीर समास अतपर है भावीर समास है भावीर समास है क्या आज जो तपर है गया तपर है क्या समास वाला कौन सूत्र है और कौन सूत्र पूछते तो कौन सूत्र है आधगुण नहीं है हाँ, आधगुण गुण संज्ञा करेगा वृद्धि संज्ञा करेगा गुण गुणा विधान करता है गुण संख्या नहीं करता है ई प्रत्यय में क्या बातिक लगा बोला किसने देख कर के बोला न लिखा है देख कर के किसने आवेदन ने बताया हाँ बोलो बोलो अलग्रहण हम ये नहीं देखकर बोलने से तो कम से कम ठीक हो जाता है यशमिन विधि तदादा वल ग्रहण यशमिन विदिश तदा ये लिखा है किसने याद किया किसने नहीं लिखने का क्या, क्या प्रयोजन यश्विन विधि तदादा बल ग्रहण आदिगुण हो गया था हैं? हो गया था उपदेशे जनुनाशिक में कितने पद है पाँच है पांच तक जाने वाले कोई है तो पाँच है उपदेश एक पद है अच्छ एक पद है अनुनाशिक चार पद है उपदेश अनुनाशिको जीत संज्ञ साक्य में कितने पद होगा तृतीय पद क्या है अच्छ चतुर्थ है उपदेश अवस्था में जो अनुनाशिक जी है जीत संज्ञ का होगा इसमें उपदेश अनुनाशिक कैसे मालूम होगा पहले अनुनाशिक उच्चारण होता था तो वो पता चलता था चिन्ह लिपि में लिखते थे अभी वो उच्चारण अथवा लिपि नहीं है इसलिए इसको कहते हैं कैसे पता चलेगा प्रतिज्ञानुनाशिका पान निया, प्रतिज्ञान निया प्रतिज्ञा का अर्थ प्रतिज्ञा विषय प्रतिज्ञाएं तिथि प्रतिज्ञा जो कहते मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ वो प्रतिज्ञा अलग है भाव में यहाँ प्रतिज्ञाएंति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा का विषय किसकी प्रतिज्ञा अनुनासिक्य की प्रतिज्ञा अनुनासिक एक धर्म रहेगा अनुनासिक्य। वो अनुनासिक्य की प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा का विषय है अनुनासिक्य। प्रतिज्ञा का विषय क्या है प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा विषय प्रतिज्ञा आनुनासिक ये शाम ये शाम जिन वर्ण में आनुनाशिक प्रतिज्ञा का विषय है हे वर्णा प्रतिज्ञानुनाशिक वर्णा तो वर्ण में अनुनाशिक है ये प्रतिज्ञा का विषय जब कहेंगे अनुनाशिक तो अनुनाशिक समझ लेना कहेंगे कहें का तो पाणी शिष्य ऐसे क्या शिष्य नहीं लेना वर्णा प्राणी नहीं आ वर्णा प्राणीनी संबंधी वर्ण में अनुनाशिक प्रतिज्ञा का विषय है जैसे प्रतिज्ञा करेंगे ऐसे ही समझना तो अभी कोई कहीं कहते हैं ये अनुनाशिक है तो इत संज्ञा होती है लण एक सूत्र है प्रत्याहार सूत्र लण लारण लो उच्चारण कर, करते समय अनुनासिक उच्चारण होता है नहीं लह के उच्चारण में अनुनासिक उच्चारण होता है नहीं होता है ल में क्या अनुनासिक होगा अनु अनुनासिक है ल कहते समय अनुनासिक होता है नहीं किंतु वहाँ भी प्रतिज्ञा का विषय ल में अनासिक है अनुनासिक होने से अकार संज्ञा होगी लवण में अकार संज्ञा किस सूत्र से उपदेश जनुनाशिक सूत्र से, से लण के अकार संज्ञा अकार संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है या संज्ञा सासा सा प्रयोजनवती संज्ञा करते हैं तो कोई प्रयोजन होना चाहिए तो यहाँ संज्ञा करते तो उसका प्रयोजन है प्रत्याहार बनाना प्रत्याहार बनेगा किस सूत्र से सूत्र के द्वारा तो यहाँ भी प्रत्याहार बनेगा लण में जो अकार के साथ लण वर्णन सहोचार्य हो संज्ञा बोलो हाँ मिलकर बोलो सब बोलो लण बोलो लर्ण सूत्र स्था वर्णे मिलकर बोलने से उच्चारण शुद्ध होता है ये नहीं समझना है तो सामान्य है क्या इसको बोलेंगे लणसूत्र स्थावर्ण न लण सूत्रे तिष्ठिति लण सूत्रस्त लण सूत्र में स्थितज अवर्ण लण सूत्र में अवर्ण है क्या लकार के उत्तरवर्त्य है वो वो अवर्ण उच्चारण के लिए या इति संज्ञक है पहले कहा था क्या कहा था लण सूत्र त्वित संज्ञ कह था लण मध्य त्वित संज्ञ कहा था वो जो इत संज्ञा के लिए पहले कहा गया था किस सूत्र से ई संज्ञा होगी उपदेशे है लण सूत्र अवन्न है इित संज्ञ कहे इित संज्ञ उन से आदिर अंत्यन सहे था अंत्य में अवन्न को रखो लण के आकार को उसके पहले हयबर्ट के रेप को रखो रेफ और अ रेप में रह है उच्चारण के लिए अ है केवल रेप के साथ लण का मिला देंगे तो क्या बनना होगा रेप और अमेरिकर हो गया र सहोचार्यमाण रेफ हो गया प्रत्याहार ये संज्ञा है ये संज्ञा सूत्र है प्रत्याहार करने वाला सूत्र आदिरअंत्यन सहयता ये संज्ञा करेगा क्या संज्ञा भी बन गई र संज्ञा बन गई क्या संज्ञा र ये जो र संज्ञा किस सूत्र तो से बनी आदिर अंत्यन अंत्य कौन है अः और आदि वर्ण क्या है र ये शहर पर रह हो गया र हो संज्ञा मध्यगान सस्य च यहाँ मध्यगामी वर्ण कितने होगा एक है ल मध्यगामी एक ल और सस्य से र तो दो वर्ण हो गई र हो संज्ञा र ल की संज्ञा संज्ञा कौन होगा है संगी और संज्ञा र है संज्ञा संज्ञा कौन है र किसकी संज्ञा है र और ल की संज्ञा है अभी र संज्ञा होने से उसका प्रयोजन आएगा उरण रप रि इतिशत संज्ञेत तस्था योन सरपर सन्न प्रवर्तते।, प्रवर्तते। उनरपर में कितने पद मालूम है तीन पद है प्रथम पद क्या है वो धात्रे पित्री आदि शब्द मालूम है किसको धाता धातारो धाता बनेगा? धाता पंचमी क्या बनेगा धातु धातृभ्या धातृभ्य ष्ठी में क्या बनेगा धातु देखो धात्री के पंचमी को वचन क्या बना धातु मातृ के पंचमी षठीवचन क्या बनेगा या तो ग्ञात्री के क्या बनेगा क्या तु त्रिका क्या बनेगा तुह री का क्या बनेगा उ पंचमी षष्टमी क्या बनेगा ओहो री का बनेगा उहो उहू उस आगे अण उस् के सूह हो गया आन उर् अण रप रे ष्टंत री के स्थान में जो अण है वो रपर होता है री के स्थान में यदि अन्न किसी सूत्र से विधान हो वो रपर का हो जाएगा रेप पर में हो तो उसको कहेंगे रपर बहुबरी समाज है रेप पर में हो तो इसका नाम क्या होगा रप तपर जैसे तह पर स्व तपर, यस्वा, तपर, यस्वा, तपर रपर में विग्रह कैसे होगा रह परो यशमा सरपर रपर, रपर कौन होगा बताओ यहाँ रपर कौन होगा अनपर हो जाएगा अन्न अन अन फिर कौन सा अनस्थानिक अण उन्न रिस स्थान में होने वाले अन्न रपर होगा रे फर होगा सब नहीं ये अन प्रत्याहार में कितने बनाएंगे तीन या चार अत्रे वन परकार नहीं ये लगे यहाँ यहाँ परणकार नहीं पूर्वानकार के साथ बनेगा कितने बनाएंगे आ उ री के स्थान पर कहीं अ आदेश हो ई आदेश हो अथवा उ आदेश हो किसके स्थान पर री के स्थान पर कोई अ ई अन आदेश होगा तो हो जाएगा पर को हो जाएगा कहीं अ आदेश होगा तो क्या कहेंगे अर ये होता इ होगा तो उर् तत्थान योन तत्थान क्या क्या अर्थ होगा री के स्थान में री कहेंगे तो कितने वर्ण का ग्रहण होता है तीस री के संज्ञा री संज्ञा होती है रि त्रिंशत संज्ञात री एक संज्ञा है संज्ञा है री किस सूत्र से बनेगी अंधव्य चा प्रत्यय सूत्र से री संज्ञा बनती है कितने की संज्ञा री संज्ञा बनेगी रि वो कितने की संज्ञा है तीस दोनों मिलकर के तीस संज्ञा है तीस संज्ञा कितने री एक संज्ञा है रिव एक संज्ञा है तस्त तो इति त्रिशतः संज्ञा इतम री, री तीस की संज्ञा है पहले कहा गया है कहाँ कहा गया अण दिशा चार रि रिकारस त्रिशतः तस्था ने कहा था री के स्थान में जो तीस भेद में से किसी एक के स्थान पर यदि अण आदेश होता है यु अन् पर सन व प्रवर्तते प्रवृत्ति होते हुए रपर हो जाता है प्रभु रपर होता हुआ प्रवृत्त होता है जब री के स्थान में प्राण आदेश होता है आप वहाँ उच्चारण करने के पहले उरण रपर उपस्थित होकर के क्या करेगा उसको रपर कर दे देगा रिप जोड़ देगा तो बोलते समय अ कहते समय आ जाएगा अर हो जाएगा जैसे कृष्ण के आगे रिद्धि कृष्ण में अ है अंत में आगे क्या है ऋद्धि में रि वन है अवन के आगे री रहेगा तो अका सबन दीर्घ लगे नहीं क्यों नहीं लगे सबन से नहीं रील री का सबन वन नहीं, नहीं। है री री सबन है नहीं री री बनोर नहीं साबन्हीं है या नहीं है अ का सबन होना चाहिए पहले कृष्ण में अ उसका सबन होना चाहिए किसी का भी सबन होता नहीं सबन है रिधि में री रि का संबन्नते है किंतु अ का संबन्न नहीं है इसलिए सबर्ण अच पर नहीं मिलने से क्या सुतन नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो आधगुना लग जाएगा अवन के बाद अच है री से में आता है क्या आता है अज पर अरे में संदेह है क्या हाँ हाँ कलम को तोड़ मोड़ नहीं करो बैठते समय कोई कलम इधर इधर उधर ऐसा नहीं करो कलम पुस्तक सबको शांति से रहने दोनों को. कोई पुस्तक आगे पीछे कोई कलम को इधर उधर ऐसा नहीं करना लिखने के लिए ठीक है रखना जानबूझकर कलम को इधर इधर इधर करते रहे ऊपर नीचे नहीं तो पुस्तक को आगे पीछे देखते रहे हो हिसाब का तो कितने रुपया का लगेगा <laughs> <laughs> कृष्ण में अगेरी है आदिगुण से गुण होगा गुण कहते ही अदय गुण सूत्र संज्ञा सूत्र है न अ ओ तीन उपस्थित है कृष्ण में अ आगे री है तो अ का स्थान क्या है आ, री का स्थान क्या है मुड़ता और गुण में अ ए ओ कंठस्थान किसमें मिलता है अ का कंठस्थान है ए का कंठतल है? है ओ का स्थान तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ मिला है हैं हैं रुको ज्यादा नहीं बोलो किसके साथ मिला क्या हैं हो किसान एक स्थान नहीं मिला वो किसान नहीं मिला, किसा मिला। क्यों वो का स्थान क्या है वो का स्थान क्या है मालूम है अभी सूर्य से संज्ञा प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा वो का स्थान नहीं आता है वो का स्थान क्या है कंठोस्ट है तो ओ स्थान किस में रहा अ में है ए में है या ओ में है अ का स्थान अस्थान अवर्ण का है अवर्ण का स्थान अ है ए का स्थान अवर्ण नहीं ए का स्थान कंठ नहीं ए का स्थान कंठ है ओ का स्थान कंठ है तो स्थान वाले वर्ण अ है या ए है या ओ है ए नहीं ए का स्थान कंठस्थान है क्या नहीं है या नहीं आप हाँ नहीं क्या बोलो हाँ ऐसा है एक स्थान कंठ है अथवा नहीं है क्या बोलते नहीं ये नहीं।, नहीं एक क्या स्थान है कंठ नहीं उसमें ओ का स्थान क्या है, है। तो किस में कंठ नहीं अ ए ओ तीनों में से किस में कंठ नहीं है तीनों में कंठ स्थान हो गया स्थानीय है अ इसके में गुण करना है तीनों कंठ स्थान वाले मिल गए स्थानीय दो है एक अ और एक री री का स्थान क्या है मृदा गुण अ ए ओ तीनों में मूर्धा स्थान वाला कौन है मूर्धा स्थान कोई नहीं और स्थान केवल है और तीनों में मिल गया तो स्थानांतर तो में किसको लाएंगे अभी विचार करना यदि ए गुण करते हैं क्या गुण करेंगे ए भी गुण है क्या हाँ ये दु गुणों करेंगे उड़ान रपर सूत्र से रपर हो जाएगा नहीं रप हो जाएगा नहीं बोलो रपर होगा नहीं, नहीं ये आगे लाइन वाले क्यों नहीं होगा है ऐसा बोलो जो कोई समझे आन आन इतने घन से क्या होगा आन प्रत्यार रपर होगा नहीं ना ए लाइन वाले बोलो क्यों नहीं होगा अनप्रत्याहार क्यों बोलते हो प्रत्याहार नहीं क्या उसका उत्तर है मैं पूछता हूं एक ए यदि गुण करेंगे उरन और पुरस्क करेगा नहीं करेगा आप कता नहीं करेंगे क्यों नहीं करेगा कहता अन प्रत्याहार अन प्रत्यार कौन से हो गया उत्तरा क्या उत्तर है ये दूसरे लाइन वाले कोई बोलो क्या उत्तर बोलो क्यों रबर नहीं होगा वृत्ति बोलने के लिए मैं कहता हूँ आप रामायण चौपाई क्यों मृत मैं कहता हूँ क्यों नहीं करेगा उसको उत्तर बताना और आप वृत्ति बोलोगे सूत्र पढ़ोगे ऐ अन्न में नहीं आता ये तो ठीक मालूम है क्यों नहीं होगा ये सूत्र किसको रबर करता है अन्न को करता है ए वर्ण अन्न में नहीं आता नहीं आने से रपर नहीं होगा अच्छा वो करेंगे तो रपर होगा या नहीं वो अन्न में नहीं आता है नहीं आता अवरण अजदि अगुण है क्या अगुण है यदि अ आदेश करेंगे तो उरण रपर उसको रपर करेगा अन्न में आता है क्या कौन आता है आ, तो रपर हो जाएगा रपर होया तो क्या हो जाएगा आदेश अरे क्या होगा अरे आदर्श क्या होगा अरे ये आदेश में क्या रेप आ गया उसका स्थानीय क्या है मूर्धा स्थानीय क्या है अ और री अ का स्थान कंठ री का स्थान मूर्धा आदेश हो गया अर स्थान क्या है कंठ रेप का मूर्ध अभी स्थान मिल गया अ आदेश करेंगे तो रपर हो गया तो कंठ मूर्धा दो हो गए ए आदेश करेंगे तो कंठ मिलेगा किंतु रपर नहीं होने से मूर्धा स्थान नहीं मिलेगा ए यदि गुण करेंगे तो रपर होगा ना नहीं उरण रपर नहीं होगा क्योंकि ए आन में नहीं आता है ओ करेंगे तो भी उरण रपर नहीं लगेगा अ करेंगे तो भी उरण रपर नहीं लगेगा अ करेंगे तो उरण रपर नहीं लगेगा नहीं लगेगा लगेगा लगेगा तो है स्थानीय है री आदेश में रान मिल जाएगा स्थानीय री है या रे रि है आदेश अर आर. आर में है। आर एक है और एक आए तो और गुना होगा और होगा पूर्वा पूर्व पर कृष्ण में अद्धि के रि दोनों के स्थान पर आदेशों का अर क्या आदेश होगा अर कृष्णर्धि क्या बन गया कृष्णर्धि ये रप हो गया कृष्णर्धि बन गया गुना अ गुण अपर होकर कृष्णारधि बन गया कृष्ण रिद्धि समृद्धि वृद्धि आगे तबलकार पहला है तब आगे क्या है लिकार तब में अ वर्ण है आगे में क्या है लिकार प्रथम वर्ण क्या है लि वो अच है क्या हाँ अ के बाद अच रहेगा तो वह आध गुणा लगेगा हाँ अ का स्थान क्या है कंठ गुण कौन है अ ए ओ तीनों गुणों में कोई कंठ स्थान वाला कोई वर्ण है तीनों कंठस्थान वाला है कंठस्थान वाला अच्छा ली का स्थान क्या है कहाँ कहा गया जितना दंत अ ए ओ इनमें से दंतस्थान वाला कौन है ओ का स्थान क्या है ओ का स्थान कंठोष्टम ए का स्थान अ का स्थान दंतस्थान वाला कौन हुआ कोई नहीं हुआ स्थान अ तो मिल गया कंठस्थान वाला तो मिल गया किंतु दंत वाला नहीं मिला अभी यदि अ आदेश करेंगे उड़न पर लगेगा लगेगा उड़न पर क्या है नहीं लगेगा क्या करेगा रेगा र का अर्थ क्या है र क्या है रेंगे तो क्या समझना रह और ल दो बना र एक संज्ञा है किस संज्ञा किसकी संज्ञा र लो है अभी, अभी? रेप के और रे, अण का अ और रेप मिलकर के रह होगी संज्ञा किसकी संज्ञा र रा ल यो हो रे जो है ये संज्ञा है प्रत्याहार र प्रत्याहार में कितने बनाएंगे दूसरा वर्ण क्या है ल तो रपर का अर्थ लपर भी हो जाएगा ली आदेश ली के स्थान गुणों करेंगे तो लॉपर हो जाएगा ली के स्थान गुण करेंगे तो क्या होगा रप हो जाएगा तभी यदि गुण करेंगे तब अल कार में रपर हो जाएगा ना नहीं हैं रपर तो क्या सूत्र गुण रपर रपर होगा और रह करना पड़ेगा ल तो लपर उनसे अल हो जाएगा गुण क्या होगा अल, अल। क्या गुण होगा अल स्थानीय क्या है अ अरुरी एक है कंठ दूसरा है दंत स्थान वाला आदेश हो गया अल आल में आ है कंठस्थान और लकार है तथान मिल जाएगा तावा में आ और अकार में ली दोनों को हटा करके दोनों के स्थान पर आदेश होगा क्या आदेश होगा अल तो बन जाएगा तब लकार तब लिकार आपका जो लिकार शब्द आपने उच्चारण किया तो आपका लिकार रो तबल लिकारो हरे का संबोधन क्या बनता है हरे बनेगा हरे हरे क्या आगे इह लिखेंगे हरे आगे इह हरे में ए एह का ई दोनों में क्या सूता लगेगा ए चो ये बाय ए हरे में एक हो जाएगा क्या देश होगा अय क्या देश होगा अय हरे आगे य आगे सुतल लगेगा लोप शाकल्यस्य हो यवयोर लोपो पदातवोरलोपोवासी परे, परे। बोलते बोलते क्यों बोलते हो जोर से बोलो ऐसा हम देखते कोई बोलता नहीं बोलता शुभ करो बोलो फिर लोप बोलो साकल्य साकल्य लोपः पाणिनि महर्षि निमहर्षि कहते साकल्य के मत में ये लोप होता है साकल्य से कहने से अपना मत यदि पूरा एक मत ही है तो उनका नाम नहीं लेते उनके मत लेने से कहीं मतभेद से अन्य के मत से नहीं होता है ये नहीं कि पाणिनि महर्षि बिल्कुल उनके मत को नहीं मानते नहीं मानेंगे तो अपने सूत्र में क्यों रखेंगे मानते हैं किंतु अन्य कोई नहीं मानते इसलिए विकल्प हो जाता है ये किसको लोप करेगा ये सूत्र विधि सूत्र है ये क्या का आदेश करेगा लोप हो आदेश क्या करेगा लोप हो स्थानीय क्या है हाँ साकल्य ष्टी अंत है किन्तु नहीं है साकल्य के मत है अवर्ण पूर्वयो हो पदांत हो यो ये ष्टी द्विवचन है पदान्त में होना चाहिए य और व स्थानी क्या है यथवा किंतु कैसे होना चाहिए पदांत में होना चाहिए केवल पदांत नहीं उसके पहले भी अवर्ण होना चाहिए किसके पहले यह अथवा व के पहले अवर्ण हो यह व पदांत में हो तो उसको लोप होगा किसको को लोप होगा यथवा व को कौन सा और व पदांत में स्थित पूर्व में क्या चाहिए अवर्ण अब, अब पर में कोई निमित्त है असी व असी पर में अस चाहिए देखो यहाँ था हर हरे ये हरे यह यहाँ आओ यह ये आग यह हरे संबोधन क्या रे में एकार कार को एचो यभ या भा सूत्र से अये आदेश कर दिया हरे बने हरे हरे ये संबोधन है हरे जो संबोधन ये पद है ना नहीं पद का अंत में क्या था ए एक आदेश हो गया अय अय के यकार पदांत में है क्या पदकांत है उसके पहले क्या अवर्णन है अवरण है किसके पहले यह कैसे वो कौन बैठा ऐसा क्यों कर बैठा सीधा बैठो ये करके क्या चिंता नहीं करना सीधा बैठो ऐसे करके। <laughs> स्थानीय क्या है यकार हरे में एक और आदेश हो गया वो पदांत का है उसके पहले अवर्ण है तो पूर्वक हो गया कौन ही हो गया यह कार पूर्वक हो गया यो य अवर्णपूर्वक पदांत का है पदांत का है और पूर्वक हो गया कौन य उसको लोप होगा परम आस हो तो परम क्या है ई आस नहीं करना परम क्या है ई अस में है क्या आएगा तो पर में अश्म तो लोप हो जाएगा किसको लोप होगा यकार नित्य विकल्प विकल्प से लोप एक पक्ष में लोप होगा अन्य पक्ष में लोप नहीं होगा जिस पक्ष में लोप हो जाएगा उस पक्ष में यकार का श्रवण होगा या नहीं होगा नहीं होगा ऐ लोप का क्या अर्थ है लोप का अर्थ क्या काट कर फेंक देना अदर्शनम अदर्शन का अर्थ अनुच्चारणम अश्रवणम अनुच्चारण श्रवण नहीं होगा उच्चारण भी नहीं होगा तो यह को छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे हर इह देखो लिखा हर इह आगे लिखा है ना और यकार लोप नहीं होगा तो यकार का समन होगा लोप नहीं होगा तो किसका समन होगा तो क्या बोलेंगे हर य दो बनेगा विष्णु का संबोधन भी क्या बनेगा हे विष्णु ओकार आगे यह है विष्णु में ओकार को एचओ ए चो यूत्र लगाओ क्या आदेश होगा अब अब के वकार पदांत में रहेगा विष्णव हो गया पदांत में वकार है उसके पहले अवर्ण है आगे पर क्या है उसके पर में क्या है ईह का ई अश में आएगा देश अवर्ण पूर्वक वकार है पदांत का भी है अपर में मिल गया इसे वकार का लोप होगा एक पक्ष में लोप साकल्य सूत्र सा से लोप पक्ष में वकार का श्रवण नहीं होगा क्या सब क्या सम बोलेंगे विष्णु है विष्णु आगे वकार श्रवर्ण नहीं होगा वकार का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा विष्णु वकार का लोप नहीं होगा तो विष्णु भी है दो रूप बनेगा किंतु यहाँ जो हर यह विष्णु यह दिया न हर में है अंत में यह में ये है विष्णु में भी विष्णु में अ और ई है अ के बाद ई रहेगा तो क्या सूत्र लगता है आदगुण अ और ई मिलकर के क्या हो जाता है ए कहाँ हुआ था रमा, रमेश रमा अग्रीश रमेश हुआ था ना है उपेंद्र हुआ था उप अग्रेंद्र में उपेंद्र हुआ था यहाँ भी अ के बाद ई रहेगा तो क्या होना चाहिए आदिगुण होना चाहिए इसके लिए सूत्र है पूर्वत्र सिद्धम ये सूत्र कहाँ आया अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम ऐसे प्रथम से चलते चलते कितना अध्याय पूरा अध्याय में आठ अध्याय ये सूत्र आने के पहले कितना अध्याय पूरा हो गया कितना अध्याय कहेंगे सात अध्याय सात अध्याय के बाद एक पाद में ये सूत्र आएगा सात अध्याय और एक पाद चलेगी जब आगे द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद शुरू हुआ पहला सूत्र है कहीं जाते ना चलते चलते साइन बोर्ड गया आगे शुरू हो जाएगा हरिद्वार यहाँ आ गया पूर्वोत्तरास एकदम अभी हरिद्वार जो साइन बढ़ दिया वही हरिद्वार है आगे भी है हाँ इसी प्रकार ये सूत्र जो आ गया पूर्वोत्तरा सदम केवल वही नहीं आगे भी जहाँ जहाँ सूत्र आगे आएंगे सब पूर्वोत्तरा सदम पूर्वोत्तरा सदम पूर्वोत्सदम आगे जितने सूत्र है कितने पाद है तीनों पाद में जितने सूत्र के साथ मिल जाएगा पूर्वोत्तरा सिद्धम पूर्वोत् सिद्धम पूर्वोत् सिद्धम पूरा कोई भी सूत्र हो कहे क्या कहें पूर्वोत्तरा सिद्धम वो कार्य बताएगा रसाभ्याम नो न पूर्वोत्तरा सिद्धम यह कहेगा आठ कुप नो वै व्यापी पूर्वोत्तरा सिद्धम साथ मिल जाएगा अधिकार सूत्र है तो पहला ये सूत्र क्या करेगा पूर्वोत्तरा सिद्धम कहें तो इसके पहले जितने है सबके दृष्टि सिद्ध हो जाएगा आगे इसके पहले कितने चलेंगे सात अध्याय और एक पाद पादेन सहित सपाद सपाद सप्ताध्यायी प्रति सपाद सप्ताध्यायी कौन से क्या हुआ सात अध्याय और एक पाद सप्ताह अध्याय नम समाह सप्ताध्यायी पाद सहित सपाद सात अध्याय और एक पाद के प्रति असिद्ध कौन होगा आगे आने वाले जितने सब आगे कितने आने वाले त्रिपादी त्रयाणाम पादान समारोह त्रिपादी पूरा तीन पाद में आने वाले सब असिद्ध तीनों पाद में जितने सूत्र आएंगे सब पूर्वतः असिध है सपाद स्वाध्याय में असिद्ध है अच्छा ये तो हो गया तीनों पाद असिद्ध तो हो गए आगे जब जाएंगे त्रिपादी में भी जितने सूत्र है उत्तर सूत्र पूर्व में असिध पूर्व के दृष्टि से उत्तर असिध पूर्व के दृष्टि से उत्तर इसके दृष्टि से ये सब असिध है ये सूत्र जब आएंगे इसके दृष्टि से ये असिध होगा इसके दृष्टि से कौन असिद होंगे आगे इसके दृष्टि से पूर्व वाला सिद्ध होंगे आगे वाला सिद्ध होंगे आगे आगे पूर्व के दृष्टि से उत्तर असिध अंत में सूत्र क्या आएगा वो कहाँ सिद्ध होगा कहीं नहीं है सबके दृष्टि से असिध होगा पूर्वोत्तरा सिद्धम अंत में जो बनाएगा सूत्र उस शब के दृष्टि से असिद्ध हो जाएगा त्रिपाध्याम अपनी पूर्म प्रति परम शास्त्रम असिद्धम अभी देखो यहाँ पहले हर यह में लो लोपसाकल्य लगा था लोप साकल्य देखो त्रिपादि में है या सप्ताद अध्याय में है त्रिपादि में है आदिगुण सूत्र गया है देखो निकालो वो स त्रिपादी में है या नहीं सपादी सपादा सप्ताध्याय में है है? है। तो आदिगुणों के दृष्टि से असिद्ध कौन होगा लोप साकल्य असिद्ध हो जाएगा क्योंकि त्रिपादी है त्रिपादी कौन है पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा अभी असिद्ध हो जाएगा लोप साकल्य से हर यह में बीच में क्या लोप हुआ था किसका लोप हुआ था यह लोप करने वाले कौन सूत्र है वो असिद्ध सूत्र तो उसका कार्य असिद्ध हो जाएगा लोप जो अकार लोप होता था वो हो असिध हो जाएगा असिद्ध होगा तो एक का श्रवण होगा बीच में है नहीं होगा असिद्ध हो गया तो बीच में एक देखिए लोप असिद्ध हो गया तो बीच में एक व्यवधान हो गया तो आध गुना लगेगा या वृद्धि रच लगेगा नहीं लग गया और बाद ई हो तो आध लगता क्या लगता बीच में यह आ जाएगा तो लगेगा तो आदिगुण से गुणा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ यकार असिद्ध हो गया यकार का लोप हुआ था किस सूत्र से वो असिध हुआ किसके दृष्टि से आदगुणों के दृष्टि से यह लोप असिद्ध हुआ असिद्ध करने वाले कौन सूत्र पूरात्र सिद्धम सूत्र के द्वारा कौन असिद्ध हुआ लोप कर करने के द्वारा जो है यह लोप हो गया सूत्र सिद्ध से उसका कार्य व्यसिध हो जाएगा यह लोप हो गया यह लोप किसके दृष्टि से आधगुण के दृष्टि से यह लोप जिद्ध हो जाएगा अवन के अव्य भी तो उत्तर में अच मिलेगा बीच में यह आ जाएगा तो उत्तर में अब भी तो उत्तर में नहीं मिलेगा तो आधगुणा लगेगा नहीं लगने से हर ही हमें गुणा नहीं हुआ इसी प्रकार विष्णु हमें विष्णु में आ है यह हमें ई यह है यहाँ किसका लोप हुआ था किस सूत्र से क्या सूत्र वो त्रिपादी है है यहाँ विष्णु ई हमें आदगुण प्राप्त है क्या या बुद्ध जी प्राप्त है आदगुणों के दृष्टि से लोप सा कल है तो उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा क्या कार्य है वह लोप सिद्ध हो जाएगा असिद्ध हो जाएगा तो आधुगुण के दृष्टि से बीच में बकारा रहेगा बकार रहे से व्यवधान हो जाएगा और ये के बीच में बकारा आ गया तो गुणा लग होगा आदगुण होगा ना नहीं तो कैसे तो लगेगा वृद्धि हैं नहीं गुण नहीं होगा तो ऐसे रहेगा तो बोलते समय फिर बकार बोलेंगे आधुण जब जाएगा बीच में यह व्य दिखेंगे दिखेगा और जब उच्चारण करेंगे यह वह दिखेगा लोप कर दिया लोप सा कर से किसके प्रति असिद सबके प्रति सिद्ध नहीं आप बोलने वाले के प्रति असिध नहीं पूर्वोत्तर आदि गुणों के दृष्टि से असिध हुआ उच्चारण करते समय वह बोले ना पड़ेगा ओ सिद्ध है असिध व लोप वह लोप सिद्ध है असिध है उच्चारण करते समय कौन सिद्ध है वह लोप सिद्ध वह नहीं वह लोप वह लोप किसने किया था लोप साइकिले से जो वह लोप हुआ था आप उच्चारण करते समय वो लोप असिद सिद्ध चिद्ध है सिद्ध है और कब असिध होता है आदिगुण से गुण करने के लिए जाएंगे तो वह लोप असिद उच्चारण करते समय सिद्ध चिद्ध। चिद्ध। चिद्ध। चिद्ध तो बहुच्चारण होगा हैं नहीं होगा हो। हो। तो क्या बोलेंगे हरा यह विष्णु यह या बोलो उच्चारण हुआ नहीं हुआ ये पूर्वोत्तर सिद्ध में अधिकार है आगे आगे सब सूत्र मिल जाकर मिल जाएगा पूर्व सूत्र के दृष्टि से उत्तर सूत्र असिध उत्तर की दृष्टि से पूर्व सूत्र असिद्ध नहीं पूर्व की दृष्टि से उत्तर असिध और सप्ताद सप्ताध्याय के प्रति असिध कौन होगा त्रिपादी का कौन सूत्र असिद्ध है सारे और जो अंतिम सूत्र उसके दृष्टि कोई असिध नहीं क्योंकि आगे कोई हो तो सिद्ध होगा आगे कोई है असिद्ध नहीं वो किसके दृष्टि से है था था। कौन अ असके दृष्टि से सिद्ध है अ में कितने पद है दो पद है क्या करता प्रथम अ का क्या थे? है प्रथम अ का स्थान अ का है षठी द्वितीय है प्रथम अंत लुप्त अ के स्थान पर अ करेगा ष्ठी है स्थान स्थानीय क्या है अ कौन सा अस्थानीय है अस्थानी है आदेश है दोनों में कोई भेद है ना दोनों बराबर है भेद है क्या भेद है ये तो अभी भी अकुह करने क्या जरूरत है मालूम नहीं किसको ठीक से ष्ठी तो हो गया आदेश में क्या फेरे के फरक है स्थानीय और आदेश में स्थानीय भी अह आदेश भी अ कौन विवृत है अस्थानी हा यही समझना विवृत को समृत करता है समृत को विवृत करता है आ, ये मालूम नहीं विवृत के स्थान पर समृत होता है किसके स्थान पर विवृत के स्थान पर समृत होता है उच्चारण करने के लिए जब जाएंगे वो होगा नहीं होगा इसलिए समृद्ध उच्चारण होगा किस सूत्र को लगाएंगे अकस्मण दीर्घ लगाएंगे उसके दृष्टि से सूत्र असिद्ध है असिध होने से क्या हुआ जो विवृत को समृद्ध हुआ था व हो जाएगा तो अकस्मण दीर्घ के दृष्टि से अ क्या दिखेगा विवृत क्या दिखेगा विवृत ये कहा प्रक्रिया दशयाम तो विवृत में वो प्रक्रिया विवृत को समृद्ध करने वाले सूत्र असिद्ध है ध्यान देना ये सूत्र विवृत को समृद्ध करता है क्या करता है विवृत को समृद्ध करता है इसलिए उच्चारण करते समय क्या उच्चारण करेंगे समृद्ध उच्चारण करेंगे और कोई सूत्र लगाने के लिए क्या देखेगा विवृत को समृद्ध करने वाले सूत्र असिद्ध हो जाएगा किस सूत्र से असिद्ध होगा पूरा सिद्धम असिध हो जाएगा तो सब सूत्र के दृष्टि से क्या दिखेगा विवृत दिखेगा क्या दिखेगा विवृत प्रक्रिया दशाएं तो विवृतम एवं और उच्चारण करते समय क्या होगा ह्रस्यवन से प्रयोग प्रयोग में तो उच्चारण काल में क्या करेंगे सम्बृत और किसी सूत्र को लगाएंगे तो क्या दिखेगा विवृत तो ये सूत्र में ष्टंत विवृत या समृत और आदेश कौन है हाँ ये ध्यान रखना ओ विवृतमू संबृतम अनेन विधीये बीर्विवृत का अनुवाद करके समृत का विधान किया गया ओम असूत्र ओतावने